लेना इसको ओम। कल जो प्राण अपान के, के समय बोल का उदाहरण दिया था किसका उदाहरण बोल वाली बोल आदि बोल का हा तो बोल में जब हवा भरते हैं तब दम लगता है मतलब ताकत लगती है और निकलती तो आपने आप निकल जाती तो उल्टा हो रहा है वहाँ तो। अभी बोला ना मैंने अभी यही तो बता रहा था मैं तो अभी जो मैंने बोला वो यही तो बोल रहा था कि जो अंदर लेते हैं जिस समय तब तो वो पेशी नीचे जाती है ये सक्रिय श्षण है वैसे बॉल वाला उदाहरण अलग है उसको दो तरह से हम देख सकते हैं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 प्रथम प्रपाठक के नौवे खंड का पहला श्लोक दृष्टि संख्या तीन सौ सत्ताईस सत्ता का पहला जी आचार्य दूसरी पंक्ति में बीच में भूतानी आकाशाद इसका कल इस प्रकार का अर्थ हुआ था भूत आकाश से आगे बोले जी फिर अंतिम हम ये अंतिम पंक्ति जो है निचली पंक्ति में जयायन आकाश ऑफ परायण वहां परमात्मा का अर्थ लिया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 धन्यवाद परमात्मा का ही ग्रहण होगा यहाँ पे ठीक है जी तो झूठे खा लिए थे और झूठा पानी नहीं पिया गया था इसका क्या रहस्य है तो ये तो आगे बताएंगे ना अभी आशीर्व होगा अभी संकेत रूप में जो भी कहा हम भी ले सकते हैं उस बात को समझ सकते हैं हमारा तीसरे तक हुआ था तो प्रारंभ करते हैं यहीं से इसी बात को उठा करके क्योंकि महावत के लिए भी विचित्र बात थी कि बड़ा विचित्र व्यक्ति है अन्न तो ले लिया झूठा और अब पानी में यू कह रहा है कि झूठा है बिकॉज ये कौन सी बात हुई तो देखिए महावत पूछता है उससे न स्वीर अपनी उच्चिस्टा क्या ये झूठा ये ये उड़द झूठे नहीं थे विश्नवाचक में तात्पर्य ये तो यही है कि ये भी तो झूठे थे तो आप क्या समझ रहे हो क्या ये उड़त झूठे नहीं थे तो उत्तर देता है ना वा अजीव इमान अखादन इतवाच बोले मैं इनको नहीं खाता तो मैं जीवित नहीं रह सकता था भूखा था बहुत दिनों से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 खाने में हो सकता है पहनने में हो सकता है रहने में हो सकता है खड़ा ही पहनूंगा मैं तो दूसरा पहनूंगा ही नहीं मैं और तो आपत्ति में जीवन की रक्षा के लिए तो ये सब किए जाते हैं ये गौण बातें हैं, मुख्य बात नहीं है तो जिसमें कम हानि होती है उस चीज को हमें अपना अपना लेना चाहिए अधिक हानि से बचने के लिए ये भी हितकारक है ये बुद्धिमानी है ऐसा इन्होंने कर दिया बस यही रहस्य है और रहस्य हैं वो आप बताएंगे हा ये ना है पता नहीं अच्छा तो यहां तो यही प्रतीत हो रहा है बोली अच्छा जी इसमें एक बात सुनी जाती है ठीक है अन्य के बिना भी रह सकते हैं परंतु पानी के बिना तो रह नहीं सकते तो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 उन्होंने इस वायु को दूषित कर दिया है संभव ही नहीं है कर ही नहीं सकते इस पर कोई अड़ेगा क्या क्या अड़ सकता है वो बस ही नहीं है तो इसको हम सब स्वीकार करते हैं व्यवस्था ही ऐसी है पर बनाया ही ऐसा है परमात्मा ने अशोधन की प्रक्रिया भी चलती है वो सब ठीक है लेकिन जो है वो है फिर तो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 अब एक दृष्टि से है यूँ स्पर्श और उसकी दृष्टि से तो वो तो पैर भी पड़ते हैं हाथ भी पड़ते हैं गंदे भोजन बनाते हैं उनके पसीने भी गिरते रहते हैं उसके अंदर आटा वो ओसनते हैं तो उसमें पसीने गिरते रहते हैं पसीने गर्मी में है बड़े बड़े थाल हैं अब वैसे दूर से करो तो ओसन ले, लेकिन ये तो ज़्यादा ज्यादा ओसनते हैं तो थोड़ा ऊपर आना पड़ता है तो उसके सिर से पसीना टपक रहा है वो टपक रहा है और कुछ का कुछ वो सब चलता है वो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 जिसको सामान्यतया ब्राह्मण लोग निकृष्ट मानते हैं जो जन्मना ब्राह्मण आजकल मानते हैं उस की सुख की चीज में वो झूठा नहीं माना जाता अधिकतर सुखी जो पदार्थ होते हैं शुष्क पदार्थ उसको झूठे में नहीं गणना करते और जो गीले पदार्थ होती है उसको झूठे में लिया जाता है समाज में काफी प्रचलित है ये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 वो तो पहले ही वो अच्छी भिक्षा ले चुकी थी और तो खा चुकी थी उसको भी मिल गई थी भिक्षा दूसरी जगह पर ये उसके लिए लेके गया था लेकिन उसमें वो तो पहले से ही तृप्त हो चुकी थी सुभिक्ष हो चुकी थी तो उसने क्या किया तान प्रतिग्रहीय निराधा उसको उसने रख दिया भाई आगे काम आएंगे दुर्भिक्ष तो था ही आगे काम आएंगे ठीक है यह एक चित्र दिया हुआ है आपके इस चित्र के अंदर कुछ दोष हैं वो देखिए अभी जो हमने कुछ वर्णन है पत्नी को तो यह साथ में दिखा दिया जबकि वर्णन से लगता है पत्नी तो घर पे थी उसके लिए ले कर के गया अच्छा और देखिए एक ये जो धागा दिख रहा है ना उस्ती चक्रायण के बगल में है ये इस तरफ है या तो वो चित्र कर दिया होगा चित्रकार ने बना दिया देखने वाले ने देखा नहीं मतलब वो तकनीकी दृष्टि से वो ये भी एक विपरीत लग रहा है और एक बात देखिए उन्होंने कहा था कि पानी उच्छेष्ट है पानी भी उच्छेष्ट है पानी नहीं लूंगा दो पात्र रखे हुए हैं एक के ऊपर <laughs> तो इसने किससे पिया होगा आप गाँव में जैसे देखते हैं एक बड़ा होता है एक छोटा होता है तो उसमें लेके पिया भी होगा मुंह लगा के तो छोटे वाले से पिया होगा उसमें अब या तो यूं कहें कि बड़े में पानी नहीं है पर लेकिन वो तो कल्पना है लेकिन या इन्होंने दो पात्र बता रखे तो क्या ठीक है चलो जैसे भी इन्होंने बना रखा है समझाने के लिए है और हां एक बात और है एक बात और है क्या कह रहे हैं वो छोटे हैं नहीं वो तो कोई बात नहीं वो तो पीछे दबा हुआ है एक बात और देखो वो शस्ती चक्राण में एक बात और देखो उल्टे हाथ से पकड़ रखा है भिक्षा ले रहा है ना उल्टे हाथ से देने वाला महावत तो सीधे हाथ से दे रहा है लेकिन इसमें उल्टे हाथ से पकड़ रखा है अरे एक हाथ नहीं हो अब ये तो आप कल्पना जो भी करोगे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 अब जो जिसके पास खाने को अन्न नहीं है तो सुबह उठते ही क्या मांगेगा एक चुटकला भी चलता है कि भारत में बच्चा सुबह उठता है तो क्या मांगता है आजकल नहीं है। तो पहले के लिए था रोटी मांगता, रोटी मांगता है रोटी मांगता है उठते ही रोटी क्योंकि रोटी नहीं मिलती थी पहले गरीबी थी कुछ समय कुछ दशकों पहले काफी स्थिति खराब थी गरीबी अधिक थी रोटी भी नहीं मिलती थी जैसे तैसे करते थे तब उनके भी ये अभी एक दुर्भिक्ष चल रहा है तो ऐसी स्थिति थी तसह तो प्रातः संजीहाना उच सुबह उठता हुआ वो बोला संजीहान मतलब उठा है अभी उठा है मतलब तो जगा है। वो आता है ना कली शयानो भवती संजीहानस तो द्वापर उत्तिष्ठन त्रेता भवती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 वो सुबह उठते ही उठते हुए वो बोला जैसे यहां खुली तो सबसे पहले क्या बोला यद बता अन्न से लभे मही बत प्रयोग होता है ऐसे ही कई अर्थों में लेकिन यहां तो निराशा और हताशा के अंदर है दुख खेत के अंदर है बाकी प्रशंसा में भी होता है प्रसन्नता में भी होता है स्वीकृति में भी होता है वैसे भी वाक्य पूर्ति में भी यू भी आ जाता है तो यहां तो खेत के अंदर है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 कर रहा है वो तो स मां सर्वई आरत्व वृणीता वो मेरे को सब ऋत्विक कर्मों के लिए वरण कर लेगा अब ऋत्विक कर्मों के लिए वरण करेगा तो दक्षिणा तो मिल जाएगी धन प्राप्त हो जाएगा हमारा तो कुछ जीवन चल जाएगा तो ये ऋत्विक थे नहीं कर्मकांडी ब्राह्मण थे ऋत्विक थे तो उसको पत्नी बोली तम जाया उच हंत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 उपोपिवेश तो वहां पर जो उद्गाता लोग थे उद्गात्री वर्ग यानी जो सामवेद का गान करते हैं उस गण वाले वो चार चार लिए जाते हैं चारों वेदों के चार चार तो उसमें जो सामवेद का गान करते हैं उसमें उद्गात्री गण वाले में जो कि स्तोष्य माण वो स्तुति कर रहे थे सामगान आदि का कुछ करने का कर रहे थे उनके पास जाकर के बैठ गया वो वहां पर और बैठ करके बोला सह प्रस्तोतारंभ उवाचा वो प्रस्तोता को बोला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 फिर प्रतिहार करते हैं उसको प्रतिहरता बोलता है फिर उपद्रव उद्गाता करता है और निधन एक और होता है वो तीनों मिल करके करते हैं ये पांच भाग उसमें है ये प्रक्रिया मीमांसा में इस विस्तार से आता है बीच बीच में आता है वर्णन तो ये उस गान करने का एक क्रम है जिसमें सबसे पहले प्रस्ताव करते हैं प्रारंभ की तरह से जैसे हम प्रस्तावना बोलते हैं पुस्तक के पहले प्रस्तावना है या भाषण के पहले थोड़ा सा हम भूमिका के रूप में बोलते हैं प्रस्तावना के रूप में प्रारंभ के तो वो प्रस्ताव है उसको करने वाला प्रस्तोता नाम का एक ऋत्विक होता है ब्राह्मण होता है तो उसको सबसे पहले होता है इसलिए उसी को पहले बोला सह प्रस्तोतारम उवाच उदरा उद्गात्री गण में जो दूसरा है उसको इन्होंने कहा उषस्ती चक्रायण ने क्या कहा प्रस्तोत या देवता प्रस्तावम अनवायत्ता हे प्रस्तोता जो देवता प्रस्ताव में छुपी हुई है प्रस्ताव की जो देवता है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 ये उद्गान उद्गीत का गान उद्गीत करता है उदगत उदगात या देवता उद्गीतम अनवायकता इस उद्गीत में जो दूसरा कर्म है इसमें जो देवता छुपी हुई है तामचेत अविद्वान उद्गास्यति उसको बिना जाने अगर तू बोलेगा तो मूर्धाती विपतिश्यति तेरा भी सिर झुक जाएगा इसी प्रकार आगे देखिए एवं एवं प्रतिहरता रामू आच प्रति को भी बोला यह तीसरा है प्रतिहर्ता प्रतिहार करता है तीसरी क्रिया को करता है तो प्रतिहर्ता या देवता प्रतिहारम अनुवायत्ता प्रतिहार में जो देवता विद्यमान है ताम चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यति उसको बिना जाने अगर तू प्रतिहार को करेगा तो मूर्धाते इति। जब तीनों को यह बात कही तो तेह समार तूषणिम आसान चक्रे वो तीनों समारथ थे अच्छी प्रकार से लगे हुए थे काम कर रहे थे वह चुपच हो गए प्रवृत्त थे वह चुप हो गए वो तो बोलती बंद हो गई उनके अथवा समारता समार का अर्थ है उपरता मतलब उस कार्य से हट गए और चुप बैठ गए जो कार्य करने वाले थे उससे हट गए और चुप बैठ गए जब ये देखा तो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 उशस्ती रश्मि चाक्रायण इति होवाच है हो उसने अपना नाम बता दिया मैं चाक्रायण चक्र का पुत्र उशस्ती हूं उशस्ती चाक्रायण हूं तो आगे यजमान उसको बोलता है उशस्ति चाक्रायण को सह होवाच है भगवंतम व अहम ए भी सर्वई अर्त्व जय शिशम मैं इन सब ऋत्विक कार्यों के लिए आपको ही ढूंढ रहा था मैं आपको ढूंढा मैंने लेकिन आप नहीं मिले क्योंकि उशस्ति चाक्रायण का नाम यजमान ने भी सुन रखा था कि ये काम कर्म बहुत अच्छे कराते हैं कुल है बोले मैंने आपको ढूंढा लेकिन आप मिले नहीं तो मैं क्या करता तो भगवतो वहम अवित्वा अन्य आपको न पा करके आपका जानकारी न मिलने के कारण मैंने फिर अन्यों को वर्ण कर लिया इनको जो अभी बैठे हुए हैं आगे भगवान तू एवं में सर्वई आदि संबोधित आदर पूर्वक करते हुए कह रहे हैं कि आप ही मेरे सारे ऋत्विक कर करने वाले हैं आप ही कीजिए अब इनको तथा इति विशस्ति चक्र का तथा इति और उनको तो और क्या चाहिए था और उनको तो विश्वास था जब अपनी पत्नी को कहा कि मेरे को उड़द दे दो ये कुछ खाने को दे दो तो मैं राजा की यज्ञ कर रहा है तो सारे ऋतिक के लिए मैं योग्य हो जाऊंगा कर लूंगा तो विश्वास था अपने ऊपर उसने तथा इति कह दिया तो अथा तरहीते समी सृष्टा स्तुवताम तो उसने अपने को स्वीकार इसको स्वीकार कर लिया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 ममद अध्याय थी जितना धन तुम इनको दोगे उतना मेरे को दे देना जितना धन इनको दोगे मैं हां कर रहा हूं और ये करें अपना काम जो करें ये इनको करने दो जितना धन इनको देंगे उतना धन मेरे को दे देना ठीक है <laughs> पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आ गया <laughs> बहुत पुराने पुराने काल से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 अनवा यत्ताम चेत अविद्वान प्रस्तुष्य मूर्धाते विपतिष्य थी यहां तक का भाग वो है जो चक्रण ने पहले प्रस्तोता को बोला था तो बोले मेरा सिर गिर जाएगा ये आपने कहा तो मां भगवान अवोचत कतमा सा देवता थी। आप मेरे को बताइए कि वो कौन सी देवता है मेरे को तो पता नहीं वो तो चुप हो गया था प्रस्ताव की देवता कौन है वो आप मेरे को बताइए तो विशस्ति चाकरण ने कहा प्राण इति होवाच बोले तो प्रस्ताव की देवता तो प्राण है प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं लेकिन यह प्राण का मतलब परमात्मा लिया जाएगा क्यों करेंगे वो हम पूरा देख के निर्णय करेंगे तो प्राण इति होवाच कुछ लक्षण भी दिए हैं सर्वाणी हा वा इमानी भूतानि प्राणम एवं अभिसंविशंति जितने भी भूत हैं भूत का मतलब जितने भी जीवित प्राणी है उनको भी भूत कहा जाता है आधिभौतिक दुख होते हैं ना भूत का मतलब ये इनको भी दिया जाता है और एक भूत वो होते हैं जो पृथ्वी जल अग्नि आदि भूत होते हैं तो जितने भी प्राणी हैं वो प्राणम एवं अभिसंविषंती वो उसी में जाकर के ठहरते हैं प्राण में ही और प्राणम अभी उच्चते और प्राण से ही वो निकलते हैं वहां से ही उत्पन्न होते हैं सईशा देवता प्रस्तावम अन्वायता यही देवता प्रस्ताव में अन्वित है ताम चेत अविद्वा प्रस्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत तथा मया मेरे द्वारा कहे गए इसके द्वारा यदि तू इसको नहीं जानता तो तेरा सिर गिर गया होता हेतु हेतु मत भाव में प्रयोग है अगर ऐसा नहीं जानता तो तेरा सिर गिर गया होता तो प्राण को यहां पर देवता कहा और सब प्राणी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 आपने मेरे को भी कहा था कि अगर इस देवता को नहीं जानते हो तो तेरा सिर गिर जाएगा वो पंक्ति वैसी की वैसी दी है तो इसलिए मां भगवान अवोचत कथमाशा देवता ये थी मेरे को बताइए वो दूसरी देवता कौन है जो उद्गीत की है प्रोशस्ति तो चक्रण ने कहा आदित्य होवा होवाच आदित्य उसका देवता है सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आदित्यम उच्चई संतम गायंती जितने भी भूत हैं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 तो सर्वा हवा इमानी भूतानी आदित्यम उच्चई संतम गायन्ति सईशा देवता उदगीतम अनवायत्ता उदगीत के अंदर आदित्य देवता जुड़ा हुआ है ताम चेत अविद्वान उदगास्यो मूर्धाते ते व्यपतिष्यत तथोक्त्य मया मैंने जो ये बात कही थी उस तरह से तुम्हारा सिर गिर गया होता यदि तुम नहीं जानते तो अब उपनिषद के रहस्यों को रहस्यों की तरह ही समझना हो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 तो कहा अन्नम इति होवाच अन्न इसका देवता है प्रतिहार का देवता अन्न है यानी खाद्य वस्तु सर्वाणी हवा इमानी भूतानि अन्नम एव प्रतिहरमाणानी जीवन्ति सारे प्राणी अन्न को लेते हुए खाते हुए ही जीवन जी रहे हैं या सब जगह भूतानि भूतानि शब्द आ रहे हैं तो जीवित जो प्राणी है उन्हीं का ग्रहण है तीनों के अंदर सैशा देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता तो वही एक देवता है जो प्रतिहार में जुड़ी हुई है ताम चेत अविद्वान प्रति अहरिश्यो प्रत्यहरिष्यो मूर्धां ते तया उक्तस्य से मया इति तथोक्त्य मया तो अगर इसके बिना तुम करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाता तो प्रतिहार में जो देवता है वो अन्न है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 जो उसका विषय है हम जो भी कार्य करें उसमें छुपे हुए विषय को ध्यान में रखें यह उद्देश्य प्रतीत हो रहा है हां पूछिए रामचंद्र जी हो गया और किन्हीं को पूछना है कुछ कुछ अच्छा जी ये पृष्ठ संख्या 332 सौ बत्तीस आठवे श्लोक से लेकर दो तीन और श्लोक है हाँ। अच्छा जी ये वर्ण से पहले ही ये कैसे पूछने लगे अपने आप को उद्घातक घोषित करके और प्रस्तुत से ये पूछने लगे कि भाई इसकी देवता क्या? घोषित तो, तो पहले कर दिया होगा ऐसा मान के चल सकते हैं या तो भावी संज्ञा ले लीजिए और नहीं तो घोषित तो हो चुके हैं क्योंकि यज्ञ तो प्रारंभ हो कुछ हो, प्रक्रिया चल रही होगी ऋत्विक का वर्ण तो एक वर्ण होता है प्रक्रिया के अंतर्गत वो प्रक्रिया में एक एक करके वर्ण करते हैं यानी वो क्रिया रूप में लेकिन उससे पहले तो वो निश्चित कर ही लेते हैं ना कि भाई मैं आपको ब्रह्मा के रूप में रखूंगा आपको उद्गाता के रूप में रखूंगा यजमान पहले से चयन कर लेता है ना तो वो निर्धारण तो हो ही जाता है जैसे ऋषि मेले में हम ब्रह्मा का निर्धारण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 उस रहस्य को रहस्य जैसे ही देखेंगे तो कुछ मिल जाए तो एक रहस्य तो खोलना चाहिए ना और रहस्य रहस्य ही बने रहेगा तो फिर रहस्य। नहीं रहस्य रहस्य नहीं बने रहेंगे तो इसमें जैसे हम प्राण तीन चीजें बताई ना प्राण आदित्य और अन्न अब हम यूं देखने लगेंगे कथा को सीधा देखेंगे और उसको कर्मकांड से जोड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा भाई हमारे लिए क्या उपदेश है इसमें क्या ये उपदेश केवल उन ऋत्विकों के लिए ही है क्या ये उन कर्मकांडियों के लिए ही बात है अगर हम मोटे तौर पे देखेंगे तो वही प्रतीत होगा और हमें लगेगा कि हम तो ऋत्विक हैं नहीं हम तो सोमयाग कर नहीं रहे हैं तो इसलिए यह हमारे से संबंधित नहीं है तो मोटा मोटा देखेंगे तो ये होगा और रहस्य इसमें यही है कि ये सारी बात हम सब पे घटती है जैसे स्तुति कर रहे हैं उदगात्री गण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 विपत्ति के समय पानी की उपलब्धि है इससे पानी न पिए यहाँ पर अन्न और पानी के बीच में अगर चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करना चाहिए ये भी एक हमें व्यावहारिक ज्ञान देता है यहाँ यहां ये संकेत नहीं मिल रहा है कि दोनों में से किसको चुनना हो उपलब्धि अगर उसको आप यूं देखिए ये तब हम देखते जब उशस्ति चाक्रण के पास ना तो अन्न होता ना जल होता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 उसको तो हम उंगली से लेते हैं करते हैं वो उतना नहीं होता है उतना संक नहीं होता है एक प्रयोग आया था डिस्कवरी पे या नेशनल जोग्राफी में उन्होंने एक पात्र बीच में रख दिया आइसक्रीम का और चम्मच लोगों को लिए कि चम्मच उसमें से ले ले करके वो खाते जाओ इसने चम्मच ली उसने चम्मच ली वो दिखा रहे थे कि उसमें देखो कितने जीवाणु केवल इसने चम्मच ली खाई और उससे फिर से उसी में ले लिया वो बहुत सारे जीवाणु छोड़ देता है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 अन्य नहीं होगा, ठीक? और कोई? इसी बात पे अच्छा जी, ये तो ठीक है परंतु उशस्त चाक्रायण ये तर्क क्यों दिया है मैं अगर यदि पानी लूंगा तो जूठा हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं कहा हाँ कहा था